विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग डोम्बी वली में पहुँचे हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर एक स्कूल है जना मना और वहाँ पर हम संगीत के जो टीचर हैं उनसे मुलाकात कराएंगे और जो बच्चे संगीत सीख रहे हैं उनसे भी आप रूबरू होंगे तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ श्रेया कुलकर्णी है जो म्यूज़िक टीचर हैं यहाँ पर और बच्चों को जो है आ, स्कूल के गीत कुछ म्यूज़िक कुछ देशभक्ति के गीत और कुछ मोटिवेशनल गीतों को सिखाती रहती हैं पढ़ाती रहती हैं तो सभी की तरफ से श्रेया जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आ, मेरा नाम श्रेया कुलकर्णी है मैं म्यूजिक टीचर हूँ हमारा स्कूल का नाम जनगण मन इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे म्यूजिक डांस ड्रामा ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे ले जाती है मेरा सब्जेक्ट है म्यूजिक तो म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत दो टाइप है जहाँ की मैं यहाँ पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाती हूँ उसके साथ ही मैं लाइट सॉन्ग्स यानी कि भावगीत भक्ति गीत जो भी है ताल सब ये जो है मैं वो सिखाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बच्चों को गाना सिखाने में श्रेयज कितना समय से आप म्यूजिक सिखा रहे हैं और कितना टाइम हुआ आपको मुझे यहाँ आठ साल हो गए हैं यहाँ पे मैं क्लासेस ले रही हूँ और सभी बच्चे अच्छे से गाना भी गाते हैं बहुत सारे बच्चे कंपटीशन जीत के भी यहाँ पे आए हैं देशभक्ति पर कंपटीशन रहते हैं वो सब जीत के आए हैं फर्स्ट सेकंड राउंड तो हमारा रहता ही है हर साल श्रेया जी आप म्यूजिक पूरी तरह से आपने सीख लिया और जब आप एक अच्छा गीत जो आपको बहुत पसंद आता है जो आपका मन को छू जाता है और हमेशा आप गाना चाहते हैं उसका थोड़ा सा एक लाइन जरूर सुनाइए जरूर Uh, मेरा क्लासिकल बेस ज्यादा है इसके लिए मैं थोड़ा क्लासिकल का ही जैसे कि राग ललित राग ललित जो है वो uh, सुबह गा, गाया जाता है उसका मैं थोड़ा सा आपको सब बताती हूँ स्वागत है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सुबह का पूरा दर्शन किया है जैसे जोगी हमारे घर पे आते है सुबह तो उसमें से वो ये हो जाता है कि मालूम पड़ता है कि कैसा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, है श्रेया जी मुझे लगता है कि ये गीत ये जो राग है वो आपको बहुत पसंद आता है और सवेरे सवेरे मॉर्निंग डे की शुरुआत होती है तो मॉर्निंग वेलकम आप करते हैं इस गीत के साथ तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में जनगणन स्कूल के सभी विद्यार्थी जो श्रेया जी के साथ म्यूजिक सीख रहे हैं उनसे भी रूबरू होते हैं अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर राजकुमार कोल्ले अध्यक्ष जानवीज मल्टी फाउंडेशन ट्रस्ट वंदे मातर महाविद्यालय डूमली पश्चिम जनगणना सी बी स्कूल जनगणना विद्या मंदिर की ओर से कहना चाहूंगा बेटिया किस कम नहीं होती है उन्हें पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सानिका महेश पाल के हमारे बीच में है सानिका से हम सुनेंगे कुछ बातें वो जो म्यूजिक सीख रही है और किस तरह से सीखते हैं और उनके यहाँ कुछ विशेष गीत बनाए गए हैं स्कूल में तो उनके बारे में हम सानिका से सुनेंगे मेरा नाम सानिका महेश पाखले मैं सिक्स में पढ़ती हूँ हमारे स्कूल में हमारे प्रेसिडेंट सर ने गाना लिखा है वो गाते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है सरस्वती माँ का दर्शन होता है सानी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए हम लोग इस भजन को सुनते हैं अभी श्रेया और सभी विद्यार्थी मिलकर इस भजन को गाएंगे चार दे, दे वर दे तू जन चंचलते बाल गुरु आज्ञा आई वड़िया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 बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो भक्ति गीत है आपने सुनाया और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं नत मस्तक होकर मां शारदे को प्रणाम करती हूँ नमन करती हूँ ये भाव था और इसके साथ बहुत सारी बातें आपने अपने भावनाओं के साथ इस भक्ति गीत में व्यक्त किया बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा सुंदर एक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर सभी बच्चे जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें अपना जो है सहयोग दे रहे हैं और श्रेया जी जो है बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से म्यूज़िक सिखाती है देशभक्ति गीत भक्ति गीत और बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल गीत भी उनको पढ़ाती हैं सुनाती है और समझाती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पर स्कूल में इंटर स्कूल या फिर आ, दूसरे स्कूलों के बीच में तो थोड़ा सा स्कूल के जो कंपटीशन के बारे में कहीं किस तरह का कंपटीशन आप कराते हैं और कौन कौन बच्चे जो हैं खास करके जिन्होंने अवॉर्ड्स लिए हैं या प्राइज़ लिए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा सर सुधीर फड़के डोमली समिति गुरुकुल स्कूल ये जो कंपटीशन है वहाँ ये डोम्बेली जिमखाने में हर साल होते हैं जुलाई मंथ में तो हमारे स्कूल हमेशा वहाँ अव्वल नंबर पर ही रहता है जैसे कि वहाँ पे ग्रुप सॉन्ग होते हैं और सोलो सॉन्ग रहते हैं ग्रुप सॉन्ग में हमारा देशभक्ति पर गाना रहता है वहाँ पे हमारा सेकंड, फर्स्ट या सेकंड नंबर तो आता ही है और सोलो सॉन्ग में जैसे कि अभी सानिका पाखले ने आपको उस जानकारी दी भावगीत में तो उसका हमेशा फर्स्ट या सेकेंड नंबर तो आता ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अव्वल नंबर लेके ही आते हैं ट्रॉफी लेके ही आते हैं श्रेया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपके बच्चे जो है कंपटीशन में भाग लेते हैं और प्राइज़ लेके हमेशा आते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक देशभक्ति गीत आप ज़रूर सुनाइए हमें वारे, दुमा दुमा वारे, भारत घुमवार उदात उज्ज्वल सुंदर मंगल हम सा देश महान भारत देश महान जग घुमवार धूम धूम बारे सुंदर साज सजावा काश्मीरापासन वि विहंगम सिंधु संगमा जावा नेत्री चित्रांसा सुंदर साज सजावा कधीपद भारत देशी अगणित जन गण बहुभाषी अन्बहुधरमी बहुवेशी एक मनाने प्रेम भराने नंदती भारत देशी निज विसरले सारा हृथया से सुरले बंध झंका कार गुजर पंच भारत देश महान जग घुम बारे घुम आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुनाया बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा आपको रेडियो मधुबन के माध्यम से छोटा सा कार्यक्रम आपके यहाँ किया आपको कैसे फील कर रहा है बहुत अच्छा ही फील हो रहा है अच्छा ही लग रहा है बार बार करने को मन कर रहा है अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे संगीत आप सीख रहे थे तो संगीत सीखने में कहाँ डिफिकल्टी आती है कहाँ दिक्कतें आती ज़्यादातर बच्चों को जब बच्चे भी सीखते हैं तो कहाँ मुश्किलें आती हैं एक्चुअली मुश्किलें कहा जाए तो बच्चों के ऊपर ही डिपेंड है वो कितना पिकअप करते हैं सिखाने का काम तो हमारा है लेकिन बच्चे कितना पिकअप करते हैं किसी कितने किसी को इंटरेस्ट है ऐसा दिक्कतें थोड़ी आती है बहुत सारी क्यों थोड़ी बहुत आती है क्योंकि किसी किसी को इंटरेस्ट रहता है किसी को नहीं रहता है जिसको नहीं रहता है उनको इंटरेस्ट आना चाहिए इसके लिए यही माध्यम से हम उनको कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से कोई अच्छा फिल्म सॉन्ग वगैरह उनको इंटरेस्टेड रहेगा तो हम वो भी सिखाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि राजस्थान गुजरात या और कुछ स्टेट्स रहेंगे वो हमें सुन रहे हैं तो हमें आशा है कि आपका आशीर्वाद सिर्फ हमारे साथ चाहिए और हम हमको आप इसी तरह आप हमें प्रोत्साहन दें थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया श्रेया जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया संगीत से जुड़ी और बहुत सारे संगीत के जो भक्ति गीत और देशभक्ति गीत आपने सुनाया हमें भी अच्छा लगा और मैं चाहूंगा की आप समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहे और चलिए दोस्तों आज के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अगली बार फिर मुलाकात होगी तब तक दीजिए हमें इजाजत नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो भारत देश घुमा घूमा